चलिए बहुत ही बढ़िया थोड़ी सी बातें और आगे करते हैं क्वेश्चंस में तो कुछ बच्चे कितने ये तो कुछ हो ही गए मिटाते जाते जीवन क्रिया रह गई इतना रह गया जब खो जब हम किसी श्रेष्ठता को पहचान गए वहाँ से यात्रा शुरू होती है। श्रेष्ठता को पहचान गए खोज हमारी जो है वो पूरी हुई जर्नी शुरू हुई आदमी की आदमी की यात्रा ये है तो आदमी में आदमी मानव में मानवता को हम पहचान ही नहीं पाए खोज ही नहीं पाए तो हम कब मानवतापूर्ण आचरण और ये व्यवस्था के साथ जीने की बात बनेगी ढूँढी रहे ढूँढी रहे ढूँढी रहे, दूंडी रहे। चलिए का मुद्दा अभी चरित्र की बात से हम शुरू करें स्वधन क्या चीज हाँ हाँ जी माइक माइक माइक आएगा माएक आ रहा है नहीं नहीं ये ये करते हैं पूरा उसको पूरा कर ये जो जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं इस बात का कीड़ा कुछ ही लोगों के दिमाग में उठता है कि उन्हें यह संतुष्टि रहती है कि वे कुछ बेहतर होना चाहिए व्यवस्था में कमी है ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है कुछ कमी नहीं है जो हाँ। तो चल रहा है सब बढ़िया तो चल रहा है अब मैं मान लीजिए अभी दोपहर में मेरी पत्नी से बात हुई तो मैंने थोड़ा सा उनसे शेयर करने की कोशिश की भैया तो वो कहती है सब चीज़ बढ़िया तो चल रहा है संबंध भी बढ़िया है सब चीज़ बढ़िया है दिक्कत कहाँ है दिक्कत कहीं नहीं ठीक बात है वही ना देखिए दिक्कत के परस्पेक्टिव में ये बात कहीं भी नहीं जा रही एक्चुअली अगर इसका शुद्ध स्वरूप देखेंगे तो दिक्कत है इसलिए ये है ऐसा नहीं करें अपन इसको क्या करते हैं दिक्कत के रिफरेंस में कोर्ट करने जाते हैं और संकट अब देखो आप बात खोलो तो एक नई नई चीज़ निकल के आ रही है इसमें से ये अपने में कोई दिक्कत की बात नहीं है कि कोई दिक्कत होने से आदमी ऐसा चलेगा एक आदमी के मौलिक रूप से जीने का स्वरूप है है ना इट्स नॉट ए मैटर ऑफ दिक्कत सुख दुख ये सब मुद्दा नहीं है न्याय का मुद्दा है मुद्दा काय का है न्याय का मुद्दा न्याय का मुद्दा क्या मतलब हुआ जो चीज जिस अर्थ में है उस अर्थ में उसका हो जाना ही न्याय संगत है, है ना जो चीज जैसी है वो वैसी रहे जो चीज जैसी है वैसे उनको पहचान पानी दे रहे हैं तो इस प्रकार से ये हमको समझ में आता है तो जैसे बच्चों को देखेंगे तो बच्चे कुछ श्रेष्ठता को अच्छाई को पाना चाहते हैं। कुछ दिक्कत से थोड़ी चल रहे हैं। अभी हम सब लोग क्या है ना किसी दिक्कत से ही कुछ करवट लेते हैं। तो पहले हम दिक्कत दिखाने जाते हैं, अब उसको दिक्कत नहीं दिख रही हो तो जिंदगी में जो सोचा नहीं था वो तो बड़ी मुश्किल से अभी हुआ एक एक उम्र के बाद आदमी जिंदगी में जो कुछ सोचा था वो हुआ किसी के साथ नहीं हुआ तो जिसके साथ हो पाया अभी वो तो अभी तो वो अभी अभी हुआ और इसी बीच में आप बताओ कि इसमें दिक्कत है है ना अब अब कम्युनिकेशन कैन नॉट एस्टेब्लिश दिक्कत के साथ कम्युनिकेशन थोड़ी होता है तो दिक्कत के साथ तो दिक्कत ही होने वाला है आप दिक्कत दिखाओगे वो आपके कार्यक्रम में दिक्कत दिखा देगा या उसको दिक्कत नहीं दिख रहा है तो अब क्या समझ में आया कि कहां से होगा तो ये बेसिकली एक मानव के एक मौलिक रूप से जीने का एक स्वरूप क्या हो सकता है इट्स समाधान इट्स नॉट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख सकते हैं समाधान जो है वो समस्या का हल नहीं है समाधान समस्या का हल नहीं अपितु समाधान समस्या का हल नहीं अपितु विकल्प है क्या है भाई अभी आ, ये क्या क्या मतलब निकला इसका इसका मस, मतलब ये निकला कि एक तरीके से सोचना एक तरीके से व्यवहार करना एक तरीके से कार्य करना मतलब एक तरीके जो जिंदगी है एक तरीके जो परिवार है एक तरह का जो भी राष्ट्र अंतरराष्ट्र बना हुआ है वो एक प्रकार का समस्या है एक तरीके से वो समस्या है ना किसी एक तरीके के कारण समस्या हो गया अब हम ये कह रहे हैं कि उसका विकल्प है समाधान वहां पर हम उस समस्याओं का हल नहीं कर रहे हैं अभी तो समस्याओं से मुक्त रहने की प्रक्रिया है क्योंकि पहले दिन क्या कहा गया फिर से ध्यान दीजिए पहले दिन ये कहा गया कि, कि किसी विचार के अधूरेपन के कारण आपको कोई समस्या दिखती है और आप उस अधूरे विचार से ही उस समस्या को देखते हुए उसी का हल खोजने का प्रयास कर रहे हो अभी एकदम उससे बहुत आगे निकल आए अपन अब अपन यहाँ आ गए अस्तित्व में कोई समस्या ही नहीं है अस्तित्व में मानव के होने का कोई प्रयोजन है अस्तित्व में मानव की कोई उपयोगिता है मानव का मानव के साथ संबंध है उन सभी चीजों को यदि हम समझ पाते हैं तो हमारे पास एक वैकल्पिक जीने का स्वरूप आया तो में कमी का है। ही नहीं। हाँ व्यवस्था अभी ठीक भाषा एक प्रकार की कुछ तो है अगर ऐसा बोलोगे ऐसा बोलोगे व्यवसाय, तो अभी यहाँ बोलने अलग बात है लेकिन जिसके साथ चर्चा नहीं हुआ तो वो बोलेगा क्या है तो जो भी है अब अभी क्या हुआ देखो ना फिर ये थोड़ा अच्छा मुद्दा है लेकिन थोड़ा डायवर्जन होता है हाँ मैं वही बता रहा हूँ प्रश्न दिमाग में उठना नहीं है अभी हमारे मन में क्या बना हुआ है उसी का उत्तर दे रहा महाराज हमारे मन में यह बना कि आदमी प्रश्न से चलता है तो प्रश्न कुछ ही लोगों का आते हैं बाकी तो सोए हुए लोग हैं हमारे अंदर फिर से एक प्रकार का अन्याय की दृष्टि आती न्याय की दृष्टि नहीं आती उभय पक्षिता नहीं आती प्रश्न प्रश्न से हम चल रहे हैं। चलता आदमी ऐसा नहीं है पूरा विज्ञान ने पूरा अध्यात्म ने हमको ये दिया कि प्रश्न करोगे तो उत्तर पाओगे प्रश्न होने को हम समझदारी मानते हैं अभी जैसे बताया था ना उस दिन मैंने तीन दिन चार दिन पहले बताया था तो प्रश्न हो जाना कोई महानता नहीं है है ना तो क्यों क्योंकि अभी अभी बच्चा कोई प्रश्न से थोड़ी चलता है बच्चे को यदि सही समय पर सही उत्तर मिलते जाए कोई प्रश्न नहीं है मस्ती भी चलता हो तो उत्सव तो प्रश्न नहीं होने के पहले भी बालक में जानने की इच्छा है ही उसको कह रहे हैं न्याय का याचक है सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है प्रश्न हो जाने पर उत्तर करेंगे वो तो एक बात है ही तो स्वाभाविक गति ये बनती है इस स्वाभाविक गति से चलने के बाद बनती है अभी कोई जैसे परिवार में महिलाओं को देखेंगे कई जगह देखेंगे तो उस प्रकार से उनके नहीं प्रश्न बनते कोई मित्र के प्रश्न नहीं बनते लेकिन वो बेहतर जिंदगी नहीं जीना चाहते ऐसा नहीं है मतलब जो न्याय की याचना है वो बालक में एक समय शुरू होती है प्रमाणित होने लगती है प्रकाशित होने लगती है एक आयु के बाद आदमी अपने आप को कहीं कंक्लूड कर लेता है किसी सीमा तक सोचा था कि मैं तो देखो एक मारुति कार भी नहीं खरीद पाऊंगा और उसके पास फोर्ड आइकॉन आ गई या जो भी आ गया इंडोवर आ गई अब उसका तो बोलता है कहाँ है समस्या कोई समस्या नहीं मेहनत करो सब मिलता है यार और क्यों लालच करना जितना है उतने में काम चले आप जो बोलोगे उसमें चार बात आपको बोलता जाएगा वो ठीक है ना तब आप पकड़ नहीं पाओगे कि कहाँ पकड़ूँ उसको मैं है ना लालच की जरूरत थी मैं लालच नहीं करता तो आ, तुम लालच की बात कर करो दुनिया जरूरी ये है वो तो हम तो लालच तो आराम से रह रहे हैं हमने सोचा ही नहीं था कभी हमारा पति अच्छा मिल जाएगा हमने सोचा ही नहीं था आज की दुनिया में बच्चे थोड़े इतने भी ठीक हो जाएंगे हमने सोचा ही नहीं था कि कभी हम कार में घूम पाएंगे आज उस सब उससे बेहतर हो गया अपेक्षाओं से अधिक हो गया अब उसको क्या चाहिए भैया तो कुछ नहीं करे उसको अपन अपने को क्या समझ में आया हम कैसे चलना चाहते हैं चलते हैं वो धीरे से साथ हो लेता है पता भी चलता है एकदम स्मूथ ट्रांजेक्शन इससे स्मूथ कुछ होता ही नहीं है, है ना हम सबको प्रश्न खड़ा करके संकट करके ऐसा करेंगे ऐसा नहीं बनता है तो अभी इतनी जल्दी क्या थी आपको यहाँ से फोन लगा के वहां समझाने की है ना <laughs> जब जब बाजू में नहीं समझती थी तो दूर से समझ लेगी ना <laughs> भैया देखो इतनी जल्दी अगर सम, वो पकड़ जाते तो फिर ये थोड़ा तीन तरह के शिविर और अभ्यास और बार बार आने जाने के बात ही क्यों पड़ती तो ये नहीं कि नहीं समझने चाहते समझेंगे उसकी एक थोड़ी सी प्रक्रिया तो कुछ तो समय इसके अंदर गुजारने पड़ता है ना तो चीजें आगे बढ़ती है <laughs> अच्छा आप थर्ड पार्टी हो होकर बात करिए देखिए बहुत जल्दी समझ में आता है वेन यू बिकम अनदर पार्टी देन वट एवर यून प्लेस देक जैसे बैडमिंटन खेलना शुरू करते ना ऐसा तो वा वाई आर यू प्लेइंग अगेंस्ट एंड अगेंस्ट है ना नीट है ना थोड़ा समझो यार सा, उसके साइड में खड़ा हो जाओ उस, उसी के साइड में खड़ा हो जाओ तो आप ऐसा बैडमिंटन क्यों खेल रहे हो आप ऐसे लौटाओगे दोगे तो वो तो से लोटा देगा आप स्मैश मारोगे वो कुछ और टुल्ली मारे धीरे से है ना <laughs> तो ये ये जो पक्ष विपक्ष इसमें से निकल के हम थर्ड पार्टी बने अध्ययन कर रहे हैं ना भाई अभी तो बात कोई बात नहीं ये सब थोड़ा थोड़ा सेटिंग के है। है ना <laughs> अभी हम वो सामने कि ये तो किसी का हुआ नहीं। और जिसके साथ इतने साल रहा उसका तो हुआ नहीं और वहां जाके पता नहीं किसका हो गया तो इस विधि से तो और संकट हो गया हमने कहा यार ये तो वे अनिलेबल था है ना? अब पता नहीं क्या हो गया ये तो ये ये थोड़ा सा देखो तो बहुत तैयारी करके वापस लौटा था लोगों घर पे ना <laughs> ये इतने सारे दिए ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या पीता होगा मैं <laughs> ये भी सोच रहे क्या अलग अलग आइटम जिसके मन में जो आता देखो सब को है देखो सबको ध्यान था अच्छा भैया खड़े कुछ चाहिए होगा तो दिया आपने मर्जी से ढूंढाण के ला देता है स्वतंत्र हाँ <laughs> स्वतंत्रता पूर्वक व्यवस्था है दादाजी के लिए थे ना बेटा आप तो नहीं नहीं, सब में पानी है कुछ नहीं है खास ये इतने संबंध है मेरे इतने संबंधी उनको ध्यान आता कभी कभी कि कुछ करना चाहिए तो कुछ करते रहते हैं वो ये देखो तो सब पानी पानी है चिंता मत करना आप <laughs> एक में शहद का कुछ रहता है वो कभी कभी किसी मिलता है मेरे कभी नहीं मिलता ये घर में थोड़ा सा चलिए ठीक <coughs> है <coughs> तो थोड़ा सा आगे बढ़े ये सब आपको याद रहेगा मिटा दूं इसको भी श्रेष्ठता वाले मुद्दे को मिटा देते हैं ये भी मिटा देते पूरा बॉडी क्लीन करते थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे लोग हाँ पढ़ बड़ लगता है कि समझ में आ गया ना अब थोड़ा सा आ जाते हैं कि स्वालंबन की जो बात हो रही थी स्वधन में जीना समृद्धि में जीना ये सब कुल मिलाकर एक जुड़ी हुई बातें हैं वेअर सर्च एंड जर्नी बिगिन जहाँ पर खोज पूरी होती श्रेष्ठता मिल जाती है वहाँ से यात्रा शुरू होती यात्रा शुरू होगी तो वो अखंड समाज तक पहुँचने की बात है वो अभी journey ही उनके लिए search है ना बस उनको लगता है कि हम तो खोज रहे हैं जी उनको भ्रम होता है कि यही जर्नी है खोजते रहना ही जिंदगी है तो हम अगर जंगल युग से शुरू कर अगर ध्यान दें जंगल युग से आज तक हमारे में खाना कपड़ा लड़ता कपड़े गाड़ी बंगले के अलावा कुछ बदला क्यों नहीं क्योंकि हमारी सर्च ही पूरी नहीं हुई है ना अनुसंधान विधि से सर्च पूरी हुई श्रेष्ठता की पहचान के अर्थ में सर्च पूरी होती है दब यात्रा शुरू होती है कि अब करना क्या है तब ये सब काम निकल गया था नहीं तो कुछ हुआ ही नहीं पहचान में नहीं आया तो श्रेष्ठता की पहचान हुई अब यात्रा शुरू फिर यात्रा यात्रा पे चलने से कहीं पहुंचने की बात है।, है ना तो जब तक श्रेष्ठता की पहचान नहीं होगी तो यात्रा कहाँ शुरू हो जाएगी बेचैनी है है ना विचलन है वो दौड़ाती फिरती हमको दौड़ाती फिरती तर्क हमारे स्वयं अब नेचुरली तर्क क्या चीज है नेचुरली तो वो सर्च के लिए तर्क तर्क था ना <coughs> तो नेचुरली तो तर्क प्रकृति मानव में है ही इसीलिए चलो ढूंढो भी मानव में क्या होता है कल्पनाशील है मानव कर्म स्वतंत्र है भाई मानव का होने का मतलब क्या है तो आदिकाल से अब तक देखेंगे तो हमारी सर्च ही पूरी नहीं हुई तो यात्रा कब करते हम है ना अनुसंधान विधि से श्रेष्ठता विधि से श्रेष्ठता की पहचान हो जाने से अपनी श्रेष्ठ जो है वो सर्च पूरी होती है कि हाँ इतना ही चाहिए ऐसे ही चाहिए यही कुल मानव होने का मतलब है अब उसे मानव होने के मतलब को प्रमाणित करना ही अब यात्रा है मानव होने के मतलब को समझना यात्रा नहीं है मानव होना समझ गए वो वहाँ से फिर मानव होने के स्वरूप में जीना और उसको व्यक्त करना कि एक मानव किस किस प्रकार से मतलब पूरे एक डिज़ाइन में कैसे जीता है क्या खूबसूरतियाँ निकल के आती है उन खूबसूरतियों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब खूबसूरतियाँ हैं ये है ना एक मानव में से प्रकट होने वाली खूबसूरती सुंदरता कलाएं ये सारा सुंदरता कलाओं का प्रोग्राम है महाराज ये तब शुरू होता है इस पर हम काम तब कर पाते जब हमारी सर्च एंड होती है ना सर्च एंड इन के कैसे काम करें चलिए थोड़ी सी बात करते हैं स्वधन के मामले में ये स्वधन क्या चीज है धन क्या चीज है इसको ठीक से समझते हैं और स्व के बिना धन हो सकता है क्या ये स्व का मतलब क्या है बहुत टेक्निकल बात करें पहले ये समझ लें कि स्वावलंबन के लिए दर्शन नहीं है, है ना? कुत्ता भी स्वावलंबी है चींटी भी स्वावलंबी है गाय बैल बकरी सब स्वावलंबी है मानव में स्व के आधार पर स्वजन के साथ जीने की योग्यता के साथ स्वजन स्व पर के भेद से मुक्त होना पहले स्व का मतलब है स्व पर के भेद से मुक्त होना ये भेद मुक्त होके जीना ये पहला मुद्दा है अपना पराया तो अपना पराया से मुक्त होने का मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं व्यवस्था विधि से जीना जब तक हम व्यवस्था विधि में नहीं जी रहे कहां सोधन धन आ जाएगा तो अभी हमारे पास भौतिकवादी आदर्शवादी विधि से क्या चीज निकल गया है कुल मिलाकर धन के मुद्दे को निकल के आया नौकर ऑब्लिक मालिक पूरी कथा खानी का सार इतना ही नौकर होकर जीना भी है ना स्वधन में जीना नहीं है मालिक होकर जीना भी स्वधन में जीना नहीं है तो नौकर मालिक से मुक्त होकर जीना ही स्वधन में जीना है और उसमें स्वपर से मुक्त होना मतलब अपना पराया से मुक्ति के साथ स्वजन के साथ जीने की बात बनी उसको कह रहे व्यवस्था विधि से जीने की बात करें तो भौतिकवादी आदर्शवादी दोनों विधियों से हमारे को नौकर मालिक का कंसेप्ट आया नौकरी में सारे जॉब निकल गए मालिक में सारे बिजनेस निकल के आ गए ठीक नौकर को लगता है कि मालिक सुखी है मालिक को लगता है कि नौकर सुखी है नौकर बना मालिक बनने की दौड़ में लगे रहते हैं मालिक को सुख नहीं मिलता है तो उसको ये तो पता रहता है कि नौकर में कोई सुख नहीं है लेकिन मालिक में भी सुख नहीं मिला तो बड़ा मालिक बनने जाता है इस प्रकार से नौकर से मालिक और मालिक से और मालिक और बड़ा मालिक बड़ा मालिक बनने की यात्रा चलते रहते हैं है ना इस विधि से और बड़ा होने के बाद ये पता रहता कि इतने में भी सुख नहीं है तो कितना बड़ा हो जाऊ इस प्रकार से उसको धरती कम नजर आती ये पूरा ट्रैप में कहीं रास्ता ही नहीं तो ये भी समझ में आ जाए कि मानव मानव के साथ सामाजिकता के निर्वाह के साथ ये सब बात हो रही है सामाजिकता के बिना स्वावलंबन को पहचान नहीं करेंगे कुत्ता भी स्वालंबी है सामाजिकता का मतलब हुआ कि मानव मानव के साथ निर्वोधता के साथ जीने के स्वरूप में आ जाना और उसके साथ मिलकर अब जो है वो अपने परिवारों की आवश्यकता की पूर्ति करने के अर्थ किसके आवश्यकता पूर्ति करने के लिए परिवार की आवश्यकता परिवार की फिर पुनः परिभाषा है एक परिवार है ना विश्व परिवार यहाँ तक का पूरा कार्यक्रम जब हम व्यवस्था विधि से बात करेंगे तो ये इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा एक कदम से अगला कदम के साथ पिछला कदम पूरा होता है अगले कदम के बिना पिछला कदम पूरा नहीं होता है बहुत प्रैक्टिकल बात हो रही है ठीक एक परिवार के लिए भी एक परिवार को समृद्ध रहने के लिए कई परिवारों का समृद्ध रहना जरूरी है क्योंकि वो तो परिवार समूह में ही परिवार समृद्ध होगा और परिवार समूह को समृद्ध रहने के लिए कम से कम एक ग्राम को समृद्ध रहना जरूरी है और एक ग्राम को समृद्ध रहने के लिए कई ग्राम को समृद्ध रहना जरूरी है और कई ग्राम को समृद्ध रहने के लिए एक प्रदेश को समृद्ध रहना जरूरी है और एक प्रदेश को समृद्ध रहने के लिए देश को समृद्ध रहना जरूरी है और एक देश को समृद्ध रहने के लिए विश्व को समृद्ध रहना जरूरी है ये बात समझ में आ गई है ना अब विश्व की समृद्धि के लिए काम करूं तो मेरा देश समृद्ध सीधा खाने हो गया ना एंड टू एंड कनेक्ट करो भाई तो विश्व की समृद्धि के लिए काम करेंगे तो उसमें सब छोटे में बड़, बड़े में छोटा समाता चला गया तो ये क्या हो गया क्या मैं पूरे विश्व के लिए अभी ऐसा करेंगे तो समझने के एंगल में तो पूरा ही समझना है उसमें कंजूसी करना नहीं है जीने के क्रम में अभी क्या काम हम कर पाए उसका अगला कदम क्या है जैसे अभी तक हम लोग ये कर पा रहे तो उसका अगला कदम यह है तो इसमें 200 परिवार ने समृद्ध रहना है उसके लिए हम काम करते हैं अभी 25 परिवार की समृद्धि हमारे लिए मजाक है मनोरंजन है कौन सी बड़ी चीज है आज हम लोग जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो 200 परिवार किस प्रकार से समृद्ध रहेगा उसके जुगाड़ लगा रहे आपको तो सोचने का बना तो किसी ने किया नहीं जितना आप फैल के सोचते हो उतने आप सुखी होते हो तो 200 परिवार के लिए समृद्धि आज हमारी उत्पादन की टीम हमारे जो भी विनिमय की टीम जो भी काम कर रही है वो दो परिवार की समृद्धि के लिए काम करे उसमें यह समा ठीक आगे चल के इस विधि से चलने की बात बनेगी कि अब इसको कैसे आगे बताया जाएगा तब क्या निकल के आ गया कि सामाजिकता की अनिवार्यता है समृद्ध रहने के लिए भी ये एक परिवार विश्व परिवार का कार्यक्रम कहाँ से आ रहा है सामाजिकता विधि से सामाजिक हुए बिना हम समृद्ध होंगे नहीं सामाजिक कहाँ से होते हैं न्याय के हम लोग न्यायपूर्वक जीने के डिजाइन को नहीं लेके आ रहे हैं तो it is a matter of design also it is not a matter of individual now when we are talking about any family group and uh, villages jo bhi iske hum baat kare jiglu to ab ek aadmi ki baat thodi aur ek aadmi mein ye jo anusandhan purvak ek ek aadmi ka jo aacharan samajh mein aaya tha ab wo khali utna hi kar le jao aisa thodi hai ab us usko apan formula ko wo formula pakad mein aaya us formula ko apan badi design mein dal dete hain when you put the these things in the design tab cheeze tab cheeze kaam karti hai नहीं तो आप भी बस एक गाय ले आना एक बकरी ले आना एक खेत ले लेना और कर तो पड़े रहना पहला प्रमाण ये मिलेगा कि पती -पती हो सकता है पति-पत्ती सहमत न हो अगर हो गए गलती से तो बच्चे तो भागे जाएंगे ये उसका पहला इंडिकेशन तो ये समझ में आ गया कि ये नहीं है तो सामाजिकता कहां से बनने वाली है न्यायपूर्वक जीने से न्याय का मतलब है कि मानव मानव जाति अविभाज्य विश्व परिवार के लिए विश्व परिवार में समृद्धि को कैसे पहचाना जा सकता है क्या स्वरूप बनेगा उस स्वरूप को समझना उसके अर्थ में काम कर रहे हैं है ना वहाँ तक जाना है और ये ये कोई स्टेप से जाना यात्रा शुरू हुई है उसको हो गई नहीं होगी वाली देख नहीं सकते यात्रा का मतलब ये नहीं होता है समझना हो गया या नहीं हो उसको देखते हैं करने वाला भाग करते करते करते करते आगे जाते हैं ये दोनों में इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए समझ में आया नहीं आया ये पता लगता है हाँ या ना काम शुरू जब होता है जब होता है होते होने होने से होता रहता है तो सामाजिक हुए बिना हम समृद्ध नहीं हो सकते नौकर मालिक सामाजिक है क्या ये नौकर मालिक क्या चीज है और ये सामाजिकता क्या चीज़ है इस एंड पे क्या कहेंगे उसको नौकर मालिक में क्या डिफरेंस है? कोई बताए नौकर मालिक और इसमें क्या अंतर है पहली बात देख लेते हैं मैं बता देता नौकर मालिक में एक तो सबसे पहला मुद्दा है अधिकार भेद अधिकार का स्ट्रगल भेद का मतलब क्राइसिस है ना जैसे आप आराम से पता कर सकते हो कार जा रही है तो कौन उसका नौकर है और कौन उसमें मालिक है आप उसको पता कर सकते हैं ना पीछे जो बैठा है शॉर्ट फैल के वो मालिक है जो आगे नौकर है है ना जबकि ठीक वो वो दोनों में अंतर क्या है वो पीछे बैठा वाला उस कार को अपनी मानता है और आगे बैठा वाला नौकर अपनी नहीं मानता है भले ही लेने हुए गया भले चला ही चलाई उसने जिंदगी भर भले ही पूरे समय कार में बैठता कौन ज़्यादा उसको मेंटेन कौन करता है उसको डीजल कौन भरता धोता है मालिक तो कहीं जाकर कमरे में बैठ जाता वो कार में बैठा रहता है इवन देन सोता भी कार में लेकिन इवन देन वो ये नहीं मान सकता कि कार उसकी है है ना और मानेगा तो अगला नहीं माने पिछले वाला नहीं माने देगा कोई मानने लग गया तो इधर के भरम तो नहीं होगा तरीका है।, है ना अब ये अधिकार का मुद्दा हो गया ये, ये क्या हो गया अधिकार इसका उत्तर चाहिए किसको अधिक, किसका अधिकार है अच्छा बेचारा ड्राइवर बैठा आगे टक्कर हो तो सबसे पहले तो वो मरेगा बाद में पीछे वाला मरेगा ना फिर भी अधिकार नहीं है उसका कहीं भी पहुंचते हैं मान लो कहीं गए तो सबसे पहले ड्राइवर पहुंचता है बाद में पीछे मालिक आता है दो तीन फीट लेट ही आता है ना वो है ना आगे बैठा रहता है तो आगे पहले वही पहुंचता है फोटो फिनिश देखेंगे तो ऐसे ही पता चलेगा ना कौन पहले जीता फिर भी अधिकार का क्राइसिस है दूसरा दूसरा क्या मुद्दा है ये क्राइसिस कहाँ से आया तो ये क्राइसिस आया धन के बारे में मान्यता क्या है धन क्या चीज है यह स्पष्ट नहीं है इससे एक क्राइसिस आ गया अधिकार का संकट आ गया दूसरा दूसरा देखेंगे तो दूसरा मुद्दा क्या आया सोचिए दूसरा मुद्दा यह आया कि सदुपयोगिता की परिभाषाओं में भेद है तो सारे अब अभाव का अभाव का कारण देखें धरती पर सब कुछ होते हुए भी आदमी को अभाव लग रहा है उसका केवल और केवल ये कारण है कि धन की परिभाषा धन के बारे में मान्यता स्पष्ट नहीं है और सदुपयोगता के बारे में भी मान्यता स्पष्ट नहीं है उसमें भेद है ना परिभाषा के भेद में सपक गया मामला तो ये पूरा ही नौकर मालिक कंसेप्ट आया इससे नौकर मालिक कंसेप्ट आया एक को लगता है कि ये सदुपयोग है दूसरे को लगता है ये नहीं है अच्छा अब इसी विधि से अगर जाते हैं तो ये सिर्फ नौकर मालिक तक सीमित है या घर में भी घुस गया है कमा कर लाओ तो पता चलेगा क्या डालेगा यार कितना मुश्किल से कमाते हैं अधिकार भेजा गया सदुपयोग दोनों के अलग अलग है एक को लगता है कि धन का सदुपयोग है अभी ज्वेलरी बना लें एक को लगता है कि है ना कुछ घूम यार ठीक अब ये सदुपयोग का भेद भेद आ गया तो क्राइसिस होने होना है तो अधिकार का भेद और सदुपयोग का भेद इसका नाम है नौकर मालिक हो सकता है आप नौकर मालिक शब्द तो यूज नहीं करो तो भी परिवार में अगर जीने का यही स्वरूप है तो वो नौकर मालिक के झंझट हो रही है और आए दिन लोग चिल्ला रहे समझता है क्या नौकर समझते क्या घर में पति पत्नी को बोल रही पति पत्नी पत्नी पति को बोल रहे हैं बोल रहे आप बच्चों माता पिता के बारे में बच्चे बोलने लगते बड़ा नौकर जैसा ट्रीट करते यार है ना ये नौकर मालिक नाम से नहीं फर्क पड़ रहा अब अगर इसको हम नहीं समझ पाते हैं तो कैसे हम सामाजिक होंगे और कैसे हम है ना समृद्धि को पाएंगे नाम बदलने से नहीं होगा एक हमारे मित्र घर में गए तो नौकर का नाम बदल के सहयोगी कर दिया बोले क्या है ना नाम से बड़ा अन्याय लगता है तो आप क्या हो गए सहयोगी हो गया मैं बोला अगर ऐसे नाम बदलने से दुनिया बदल जाती भाई तो एक गरीब आदमी अपना नाम अमीर रख लेता नहीं ना नहीं है, है? तो ऐसा तो नहीं है ना हाँ तो हो जाओ क्या फ़र्क पड़ता है नाम लिखने से क्या होता है भाई देखो कितने नाम अपने बदले है ना पहले किसी ज़माने में हम कोई एक काम के का आधार पर किसी को भंगी बोल देते थे बड़ा खराब होता था भंगी शब्द बना बड़ा खराब लोगों को खराब लगने लगता लग है फिर कोई एक आया उसने कहा नहीं है तो बहुत ही इससे तो बहुत शोषण होता है तो इसका नाम बदल के रख दिया उसने हरिजन अब कितना अच्छा है भगवान के लोग हैं है ना थोड़े दिन बाद वो हरिजन भी वैसी की वैसी गाली है जैसी भंगी गाली थी फिर उसके बाद दलित फलित ये होते होते हो, अब ये क्या हो गया ये भी खराब लगता अंग्रेजी नाम लिया है कास्ट एंड ट्राइब आ गया अंग्रेजी में तो गंदा नहीं लगना चाहिए कोई चीज <laughs> अंग्रेजी में तो गंदा लगना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट मतलब एक शेड्यूल बनाया उसमें कोई कास्ट का नाम लिखा है कुल और तो कुछ है नहीं है ना तो अब लेकिन वो तो अब शब्दों से ऊपर है आपका आपका मूल्यांकन क्या है ना खत्म कर दी दी बोले हमने जात पात मिटा दी शेड्यूल कास्ट हो गया अरे शेड्यूल कास्ट अपने आप में गाली है गाली कहां से आ रही वो दीदी बोले थे ना भावना विचार क्या चीज है अस्पष्टता से वो सब हो रहा है तो ये नौकर मालिक कंसेप्ट कहने के लगा कि हम खाली बिजनेस में देख रहे हैं ऐसा नहीं है है ना तो ये कहीं कही ना कहीं इसके रूट में ये है अधिकार भेदे इज दट क्लियर टू एवरी तक स्पष्ट है सबको कोई दिक्कत नहीं है ना तब क्या हो गया इसके मुक्ति के लिए क्या कह गया यार हमारे पैसे कमाए हुए पे हमारा अधिकार चल और जब मेरा अधिकार तो सदुपयोग किसका मेरा मेरे कमाए हुए पे मेरा अब प्रॉब्लम घर में ये कहीं नहीं रहा कि एक आदमी काम करता है दस लोग आराम से खा सकते हैं बिल्कुल आराम से भैया कोई दिक्कत नहीं दस को काम करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है रोजगार के प्रॉब्लम बोलते एक तरफ आप दूसरी तरफ हर आदमी को काम पे लगाते हो हर आदमी को काम पर लगने के कारण क्या था आपस में अधिकार भेद का लड़ाई और सदुपयोगिता का भेद है न घर में एक एक भाई कमाता है और दूसरा नहीं कमाता है देखना कोई खोलेगा को ध्यान से खोलना भाई है वो लग सकता है पैर में तो जो कमाता है अब उसकी सब राय सही है जो भी एडवाइस करेगा वो ठीक ही है जो नहीं कमाता है उसके कोई पूछता ही नहीं है क्योंकि सदुपयोग के अकल तो उसको है जो कमाता है इसके चक्कर में दूसरे ने भी कमाना शुरू किया यहाँ से सारा कुछ निकल गया है भाई कारण में जाओगे तो पता चलेगा ना तो कारण में क्या तो पता चला कि अब महिला पुरुष में भी ये वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब है कुल इतने ही मतलब है कि भैया महिलाओं के घर में चली नहीं कई साल तक जो पैसा कमाता है उसकी बात सुनी जाती है उसको उसको भी लगता है कि ये गलत हो रहा है और कुछ अच्छा उसमें भी कोई कल्पना चलता है वो भी सोच सकता है लेकिन उसको कोई अवसर ही नहीं है तो उसके चक्कर में ये सब घनचक्कर घूम रहे हैं है ना और इतने सारे प्रकल्प और इतनी सारी फसावट हो गई हुई कि नहीं हुई हाँ, माइक क्राइसिस तो है ही कि वो कह रहे हैं कि भाई मुझे भी कमाना है क्योंकि तभी मेरी वैल्यू घर में सिद्ध होती है धन से और और उसका अधिकार सदुपयोग का चक्कर है लेकिन उसके साथ एक बात और कह रही है हाँ, महिला साथी एक बात और कह रही है कि भाई देखो घर चलाने की जिम्मेदारी तो आपकी है हुँ. अपने पैसे नहीं दूंगी जो कमा मैं पैसे कहीं जमा करूँ आप घर चलाने में नहीं मांगोगे मुझसे ठीक है ना ये बात भी साथ साथ चल रही है ठीक <laughs> बात तो इन दोनों का यदि उत्तर हो जाए इन दोनों का यदि हम ठीक ठीक समझ पाए तब तो जाकर सामाजिक हुए <laughs> फिर उसके बाद स्वावालंबी या हम जिसको हम समृद्धि की ओर बात करेंगे नहीं तो क्या हो गया है ना नहीं तो इनके बिना हम कर, अगर कुछ सोच रहे हैं तो पुनः कहीं ना कहीं हम वही मतलब उसी तरह के स्वालंब बने कि पेट भरने के बारे में सोच रहे हैं ठीक और ऐसा कोई तरीका मिल जाए पेट भरने का जिसमें मेरे को किसी के पास जाना ही नहीं पड़े कोई इंट्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़े मैं अपनी जिम्मेदारी वाक्यलै पेड़ जिम्मेदारी क्यों नहीं भर रहे मैं अपने अलग होकर कैसे पेट भर लूँ Without getting विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व विद द सिस्टम विद ऑफ द पीपल हम कैसे अपना काम कर लें वैसा तो वैसा कोई मॉडल नहीं है क्योंकि मानव समाधान विधि से भी जुड़ता है ये समाधान का मुद्दा और समृद्धि बुद्धि से भी पूरी मानव जाति के साथ हम जुड़े ही मानव मानव जाति अविभाज्य किसी भी कारण से आपको दुनिया से जुड़ना ही नहीं पड़े ये कोई रास्ता नहीं है क्योंकि आप अविभाज्य हो ही तो उसको प्रमाणित करते हो अपनी अविभाज्यता का तो उसके दो रास्ते निकलते हैं समाधान विधि से जुड़ने को प्रमाणित करते हो और समृद्धि विधि से भी जुड़ने को प्रमाणित करना है इसीलिए ये इस दो रास्ते निकल के आते हैं जुड़ने प्रमान, के रास्ते हैं प्रमाण प्रमाणित होने के क्रम में समाधान विधि से आप पूरे है ना ग्लोब पर जुड़ते हो और समृद्धि विधि से कोई एक विशेष क्षेत्र तक जुड़ते हो जो भी हो एक किलोमीटर हो दो किलोमीटर क्योंकि शरीर छोटी चीज है उसके माध्यम से जुड़ा जो है वो छोटी सीमा तक है और समाधान बड़ी चीज है उसके माध्यम से हम पूरी धरती के मानव के साथ जुड़ते हैं तो जुड़ने के लिए तैयार हो जाओ भाई इसका नाम है पहली ही सामाजिकता अब जुड़ने का सही स्वरूप क्या हो तो उसको कह रहे हैं कि वो न्याय की बात बनेगी तो न्याय के साथ जुड़ता है सदुपयोग तो धन के बारे में सदुपयोग तो कल काफ़ी चर्चा हम कर ही चुके हैं इज दैट क्लियर उसमें कोई डाउट है और धन क्या चीज है और स्वधन क्या चीज है अब इसको हम पहचानने की बात कर रहे हैं फंडामेंटली डिफाइन कर रहे हैं और अधिकार क्या है? है ना तो धन पे किसका अधिकार तो धन धरती है तो किसका अधिकार है इस पे मानव जाति का अधिकार मानव जाति बोलने से क्या हो गया जाति किसको बोलते हैं जिसका कोई आचरण दिखता है जाति कैसे पहचान में आती है जैसे बकरी एक जात गाय एक जात कैसे पहचान में आती है निश्चित आचरण से एक जाति पहचान में आती है करेक्टर है ना हम कैटेगराइज करते जाति का मतलब इतना ही तो मानव भी मानव की जाति कहा स्पष्ट होती है अकेले में है ना तो मानव मानव मिलकर एक व्यवस्था तो जाति का मतलब ही हुआ आचरण पर है व्यवस्था में तो व्यवस्था मानव जाति का मतलब में एक की बात हो रही है। उस ऑर्गेनाइजेशन का को अधिकार अधिकार है किसका धरती उसकी अधिकार की चीज है ना जैसे कल बताया था कि भाई एक ग्राम व्यवस्था मान लीजिए है तो आप धरती पूरी जो भूमि उस जगह पर है उसमें क्षेत्र में, में पाए जाने वाली सभी चीजें उस ग्राम व्यवस्था के अधिकार की क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ पर एक व्यवस्था बन गई एक ग्राम व्यवस्था हम लोगों ने बना ली है ना कैसे बनती हो, वो भी समझ लो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है हर एक परिवार को जो भी खानदानी खूनी परिवार हैं, वो सब परिवारों को अपने परिवार में से एक प्रतिनिधि का चयन करना वो कैसे करना भाई उसी का पैटर्न वही श्रेष्ठता के आधार पर चयन सौ को हम समझ गए तो अपने घर में अपने से बेहतर व्यक्ति ढूंढना उसके भी आधार वही कि वही छह हैं उन छह आधार पर हम बेहतर व्यक्ति को ढूंढने लगे यहाँ पर तो करीब करीब तीन वर्ष का समय लगा कितने वर्ष का समय यहाँ आने के बाद जब परिवारों के सामने ये आया कि अपने परिवार में से प्रतिनिधि को चयन करो तो इट took अव अराउंड years क्योंकि अपनों में से अपने लिए प्रतिनिधि चुनना बड़ा कठिन इतने घबराए बैठे हैं कैसे कैसे पत्नी को मैं चुन लूंगा कैसे मैं पति को चुन लूंगा मैं तो जिंदगी बर्बाद जाएगी है ना वो ये कौन लोग हैं बाई चॉइस यहां पर आकर रह रहे हैं वो यात्रा लग रहे हैं उनकी बात हो रही है हर एक परिवार में टास्क दिया गया कि अपने परिवार में एक प्रतिनिधि का चयन करके लाओ हंड्रेड परसेंट सहमति से कितने परसेंट सहमति चार लोगों का परिवार है चार लोग के परिवार में चारों लोग जिसपे सहमत हो जाए वो खुद भी जैसे तीन लोगों ने तो एक को रिकमेंड कर दिया वो खुद भी सहमत होने की मैस लायक हूँ कि नहीं है ना तो उनको होना जरूरी है अच्छा तो पहले राउंड में जैसे ही जैसे भैया इशारा करने लगे जिस दिन मैंने ये बोला उसी दिन क्या हो गया कि सब ने चयन कर लिया मैं बोला हो गया इतनी जल्दी हो जाता तो फिर कि आपने आपने दुकान ही बंद हो जाएगी है ना तो हमने एक एक मैंने कहा हो गया चलो बढ़िया तो मैंने कहा जाओ अपने घर में ये निर्णय सुना देना आज ये निर्णय हो रहा है अरे मेरे घर में मेरे कुछ सुने ही नहीं है ना तो बला डालने के लिए भी फट से इशारा कर देते बता है पॉलिटिकल कारण से आने वाले भविष्य के संकट को देखते हुए पहले से लोग चूज कर लेते हैं। तो समय, समय अध्ययन शुरू हुआ अध्ययन क्या होता? तब शुरू क्या, क्या, क्या मतलब इनका ये जो पांच लाइन लिखकर मैंने मिटाई नहीं थी तक न, इसका एक्चुअल मतलब क्या उसको अध्ययन करना शुरू किया और उस अर्थ में कोई अच्छाई हम अपने परिवार में किसी को देख पाए सबसे डिफिकल्ट मोस्ट टास्क तीन वर्ष में वो फिर उसके पैरामीटर भी चाहिए आपने चेंज तो कर दिया आधार बताओ तो वो आधार का रजिस्टर में लिखना पड़ता है अच्छा हम तो तुमको जबरदस्ती मान के बैठे आप एक्चुअली ट्रू डिस्कशन शुरू हो गया है ना अपन बात करें समृद्धि की काम कहां कान कहां से पकड़ना पड़ रहा है देखो ये तो क्या समृद्धि होने वाली क्योंकि धन अब व्यवस्था का संपत्ति ऐसी बोलने से नहीं हो जाने वाला तो अब इसमें श्रेष्ठताओं के स्वरूप में पहचानते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने की तो तीन साल के समय में अभी हम लोग को यहां पहुंचे प्रतिनिधि का चयन वह सिस्टेमेटिक विधि विधान के साथ है ना विधि विधान के साथ ठीक लेकिन अभी वो प्रतिनिधि को ताकत ही नहीं है काम करने की उसको पता ही नहीं कि मेरा पावर क्या है मुझे करना क्या है और वो बाकी लोगों को उसको कैसे सहयोग करना है अभी वो दूर है अभी दिल्ली अभी वो हम उस पर काम कर रहे हैं है ना काम तो यही करने के लिए करेंगे रोटी तो खा रहे हैं तो रोटी किस पर थोड़ी खा रहे थे तो। मतलब इसके काम के लिए खा रहे हैं फिर ये जो प्रतिनिधि मिलकर एक अपने में एक बड़ी सभा बनाए अब इस विधि से क्या हो गया हर एक परिवार में से एक आदमी की पहचान हो जिसके प्रति श्रेष्ठताओं के स्पष्ट ब्लैक एंड वाइट कारणों से हम देख पा रहे हैं कि उसमें क्या अच्छा है उससे उसको भी पता लग गया कि मेरे को इस आधार पर अच्छा माना गया है और वो मेरे में है या नहीं है चर्चा हुआ कई गुना मिलने के बाद कई बार हुआ हो जाने के बाद ये फाइनल हुआ कि ये है भैया अब ऐसा एक आदमी जब आया तो उस पूरे परिवार का रिप्रेजेंटेटिव एक्चुअली हो गया अब उसके बाद क्या बात बनेगी ये सब मिलकर पुनः एक सभा बन गई वो पुनः एक परिवार बना उसको बोलने ग्राम परिवार वापिस क्या हो गया अगर पच्चीस परिवार यहाँ पर हैं तो 25 लोग यहां से आए 25 लोग का फिर से एक परिवार बना इसको सेकंड स्टेज का परिवार बोल रहे हैं यहां पर भी परिवार ही है जैसे ही इसमें से प्रतिनिधि के चयन होती है वैसे ही हम सब ऑर्गेनाइज हो गए एक स्ट्रीम लाइन हो गया हम नाउट डिसीजन मेकिंग एंड एवरी विल भी है ना कैन बी टेकन वेरी इजिली एंड स्मूथली इस प्रकार से अब ये एक अब जैसे जिंगलू पे हम लोग काम कर रहे तो अब यहाँ पर एक व्यवस्था है वो जग, सरकारी कागज आंकड़ों के हिसाब से तो आप जिसके जितने पैसे लगाए उतने की है लेकिन उसको एक्चुअली यूज़ करने, करने का उसका संरक्षण करने का और उसका एक्चुअल मालिक कौन है अब अब ये जो व्यवस्था है ये उसका मालिक है किस अर्थ में सदुपयोग करने के लिए मालिक होना है अर्थ में बेचने के प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं मालिक होना है सदुपयोग के अर्थ में तो कोई परिवार से जुड़ा कल को उसको विड्रॉ करना है तो भी कोई मना ही नहीं है अपना कागज दे जाओ किसी और को दे देंगे पैसे आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं उसको पैसे मिल जाएंगे लेकिन सदुपयोग का अधिकार अब आ गया व्यवस्था के पास तो अब वहाँ पर सेंट्रलाइज प्लान हो गया वो है ना अभी ये एक छोटा सा मॉडल है ना बाद में गाँव में भी सब ऐसे होगा तो पूरी व्यवस्था उसको सेंट्रल प्लान करेगी कि इस कोने में हमको क्या करना चाहिए इस कोने में तालाब बनना चाहिए है ना इस कोने में हम ये गेहूँ हैं अच्छा हो सकता है इधर हमको ये करना वो करना बहुत छोटा छोटा काम छोटी सी जगह है वो कोई बड़ी जगह नहीं है लेकिन एक मॉडल को दे रही है इस प्रकार से अब धन जब मानव जाति के रूप में उसको कह रहे हैं समाज व्यवस्था नहीं तो कोई समाज नहीं ठीक समाज का मतलब कई परिवार नहीं होते समाज का मतलब हुआ हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं उसका नाम समाज सामाजिकता का मतलब ऑर्गेनाइज होने की ताकत हम में आ गई पारिवारिकता का मतलब ये हो गया कि हम ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेने की लेने लगे, अपने में मानव के प्रति निर्वोध हुए श्रेष्ठताओं को समझ पाए पहचान कर पा रहे हैं सो को पहचान पा रहे हैं तो पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसाठ साठ सबको पहचान पा रहे हैं तो पचपन हम होकर सीधे सो थोड़े हो सकते हैं पचपन के लिए छप्पन सी बनता है छप्पन के लिए सत्तावन सी बनता है इस प्रकार से हम आपस में एक दूसरे के साथ जागृति में सारे भ्रम समा जाते हैं और हम आगे बढ़ने की जगह में आते हैं तो 100 समझ में आता है तो हमारा मूल्यांकन 55 होने से हम छप्पन सत्तावन अट्ठावन को पहचानते हैं तो हमारे लिए वो सीढ़ी बनता जाता है आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से खूबसूरत कार्यक्रम चलता है ये यात्रा चल चालू होती है ये सीधा 55 से 100 होने की जो बात है ना ये ऐसा कभी होता नहीं ये कोई व्यवहारिक बात नहीं है व्यवहारिक बात इस प्रकार से निकलती है तो इस प्रकार से धन के बारे में ये स्पष्टता होना जरूरी है तो अधिकार भेद से मुक्ति हो गया पहला एक काम सदुपयोग के बारे में स्पष्टता हो गई तो न्याय के साथ जुड़ गया अन्याय के अन्याय की फीलिंग खत्म हो गई अन्याय क्या चीज लगता है एक आदमी सदुपयोग नहीं करता है। आपको लगता है अन्याय हो रहा है भले वो आपका धन नहीं कर रहा हो, आपको अच्छा लगता है एक आदमी अपने शरीर को परेशान करे उठ खाए पड़ा रहे आपको ठीक लगता है आपको अन्याय जैसा लगता है अन्याय हो रहा है भाई उसको न्याय का मतलब ये जिसमें सदुपयोग सुनिश्चित हो किसका तन का भी मन का भी और धन का भी है ना ठीक है ना मन धन का सदुपयोग की समझ आना तो उसी को कह रहे हैं संबंध की पहचान तन किस तन से हमारा क्या संबंध है मन से हमारा क्या संबंध है धन से क्या है तो मानव के साथ क्या है प्रकृति के साथ क्या है इस प्रकार से संबंध की समझ पहचान मूल्यों के साथ निर्वाह मूल्यांकन ये विधि से अपन चले अब स्वधन क्या हो गया अब पुनः आए स्वधन की परिभाषा में तो अगर एक परिवार है अभी तो एक परिवार से पूरा विश्व परिवार तक तो जाने की बात है इसमें घपला तो चलेगा नहीं सबका स्पष्ट मूल्यांकन होगा तो एक परिवार इस धरती नाम की जो धन है इसके ऊपर जितना श्रम को नियोजित करता है तो स्व श्रम धन धरती इसके योगफल में जो कुछ प्राप्त होता है उसका नाम है स्वधन उसके लिए व्यवस्था पूर्वक ये बात हो रही व्यवस्था बिना हम कोई मानव श्रम को पहचान ही नहीं पाएंगे अभी श्रम श्रमपूर्वक जीने को हमेशा मानते हैं कि लेबर होने की बात करें ये दर्शन मानव को लेबर होने की बात नहीं करता है लेबर का कोई कार्यक्रम नहीं है इसमें मजदूर बनने का कार्यक्रम नहीं है।, है ना मानव जब मानव के साथ खड़ा होता है तो देखिए क्या ताकत बनता है उसके साथ स्व स्व के साथ जीते हुए स्व को पहचानते हुए व्यवस्था में रहते हुए फिर उत्पादन की प्रक्रियाओं में शामिल होना उसका नाम है श्रम पूरी तकनीक के साथ पूरे समाधान के साथ समाधान विहीन हम श्रम को पहचान नहीं सकते ठीक तो ये समझ में आ जाता है जैसे, जैसे हमारा ताकत बनता जाता है हम लोग बॉन्डिंग होते हैं हम देखिए कितने तरह काम करने लगते हैं आज यहाँ सत्तर साठ सत्तर तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं और कोई लेबर हो के लोग थोड़ी जी रहे हैं हमको ये समझ में आ रहा है कि अधिकतम आदमी अगर चार घंटे भी काम कर लेता है तो बहुत ही अधिक पर्याप्त हो और कोई लेबर होने जैसी बात नहीं आपके पास तकनीक साथ में रहते हैं तकनीक जोड़ते चले जाते हैं साधन की कमी नहीं हो सकती कुछ भी कमी नहीं है कमी कहाँ से आ रही सामाजिकता के अभाव के कारण सारा कमी है सामाजिकता नहीं स्पष्ट हुआ तो कमी कमी है धन की कमी जैसे मैंने पहले ही कहा आज भी आखिरी दिन है ना कल आखिरी हो जाएगा आज जितने बैठे लोग यहाँ पर हैं सब लोग अगर अपना पॉकेट खाली कर दें पहले मन खाली करना पड़ेगा न मन खाली करें तो पाकेट अपने आप आ ही जाएगा तो एक जिगलू नहीं दस जिगलू के लायक तो लोग यहीं बैठे हैं यहीं बैठे मेरे को किसी का कोई बैंक वैलेंस पता नहीं है गुप्ता जी ने जरूर बताया था एक बार कान में सपने में बाकी किसी ने बताया ही नहीं अब तक ठीक है तो इस सपने में बता गया मेरे को ये क्या चीज है भाई कहाँ चला जाएगा धरती कहाँ चली गई है हमारे हमारे हमने सब कब्जा करके रखी हुई है तो हम सामाजिक हो गए तो क्या हो जाएगा अगर देखेंगे तो धरती स्वतंत्र हो रही है कुल मिला हमारे कब्जे में जो बैठी हुई ना जो चौकीदार हम बने के बैठे हैं है ना अब प्रधानमंत्री चौकीदार हो गए जिस देश का उसका क्या होगा बताओ जिस देश का प्रधानमंत्री चौकीदार हो अब चौकीदार चौकीदार का मतलब मतलब ही है है ना <laughs> दूसरे का मालपुर में बैठा हो और उसका एक ही काम जागते रहो मेरे भरोसे मत रहना जागते रहो, <laughs> <laughs> रहो क्या मतलब होता है <laughs> <laughs> जागते रहो का मतलब है कि देखो मेरे भरोसे मत रहना तो ये हमको समझ में आ जाए ठीक है ना ये बात तो इस मुद्दे को पहले स्पष्ट कर लें, ये दोनों भेद खत्म हुए कि नहीं हुए अब मैं ही इसका सदुपयोग करूंगा ऐसा थोड़ी है हर मानव को इसका सदुपयोग करने का अधिकार किस विधि से मिलता है भाई उसके लिए शिक्षा चाहिए शिक्षा के साथ सदुपयोग की अधिकार को अब पैदा सकता है तो स्व श्रम के आधार पर जो प्राप्त तो प्रतिफल आया उसका नाम स्वधन है अब इसके पूरे विस्तार से जितना प्रश्न करेंगे उतना उत्तर हो सकता है लेकिन ये एक परिवार होता है अब एक परिवार में एक आदमी काम किया तो कमाते समय ये स्वधन हो गया खरचते समय पूरा परिवार का ही फिर एक परिवार समूह काम किया पुनः उसमें एक एक परिवार का आंकलन है ही ऐसा नहीं कि वही कम्युनिटी लिविंग इ कम्युनिटी लिविंग कम्युनिटी लिविंग का मतलब होता है कुछ लोग काम कर रहे हैं कुछ लोग कुछ लोग कमा रहे हैं कुछ लोग खर्चा कर रहे हैं कुछ अपने गौशाला में काम कर रहे हैं कुछ खेती में काम कर रहे हैं कोई किसी का मूल्यांकन ही नहीं है और कोई संबंध की पहचान ही नहीं है है ना इससे परिवार मूलक व्यवस्था जिसमें हर एक आदमी हर एक मानव के साथ सबके साथ एक डेफिनेट संबंध है ऐसे संबंध की स्पष्टता के साथ खड़ा हो जाना बराबर इट नॉट ए कम्युनिटी लिविंग इसे परिवार मूलक व्यवस्था कि मैं अगर ये मेरे साथ बैठे हैं तो ये हमारे भाई हैं ये हमारी बहन है ये छोटे बेटा जी ये दीदी हैं ये है वो पत्नी हैं जो भी है ना पति हैं वो एकदम स्पेसिफिक संबंध को पहचान पा रहे ठीक तभी सदुपयोग कर पाएंगे है ना कम्युनिटी लिविंग तो भेड़चाल होता है जैसे गाय रहती कम्युनिटी लिविंग गाय काय में रहती हार्ड में रह रही वो कहीं खाने को मिलता है खा लिया कहीं जा दूध देने का दूध दे दिया कोई रिलेशनशिप मॉडल नहीं है उसमें ये अंतर दौरे में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो परिवार मूलक व्यवस्था में हर एक मानव का डेफिनेट संबंध है।, है जब भी आप हिलडुल की जगह रखोगे मतलब परिभाषाएं स्पष्ट नहीं रहेगी घपला होगा, होगा? चाहते हुए भी घपला करेंगे नहीं चाहते हुए भी घपला करेंगे भी घपला कोई करना चाहता नहीं है लेकिन परिभाषाओं के अभाव में घपला गिरी होने ही होने वाली आज नहीं होगी तो कल होगी ठीक तो यहाँ पर समझ सदुपयोग के, के साथ जो भी शिक्षा दिया गया उसमें क्या हो गया हर एक संबंध की एक विशेष है कुल कर, ये सब हमारे को ठीक से बैठ गया इसका नाम है परिवार मूलक व्यवस्था तो एक परिवार में हम कितना ताकत लगाए है ना हमारा कुल कंजन कितना है एक परिवार का और उसके अवज में कुल हम कितना काम कर पा रहे इसकी एक विधिवत प्रक्रिया है बन चुकी है इसकी एक विधिवत प्रक्रिया हो चुकी है काफी समय लगेगा तो एक परिवार का कुल कंजम्पन क्या उसको निकाले पच्चीस परिवार का कंजम्पन ये निकल के पच्चीस परिवार मिला के फिर से एक परिवार हो गया तो हर एक एक परिवार पे पहले उसको वहां पकड़ना पड़ेगा ये यहां जितना कंजप्शन मेरे परिवार में हो रहा है उतना या उससे अधिक में प्रोडक्शन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ इसका मूल्यांकन स्पष्ट इस मूल्यांकन नहीं करोगे तो भेड़जाल हो गया कम्युनिटी हो गया हो तो है ना फिर उसके बाद 25 परिवार पुनः एक परिवार तो ये 25 परिवार मिलके एक परिवार जो है ये फिर से अपनी एक आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तो जो पहला परिवार है वो अपनी आवश्यकता को खुद तय कर रहा है खुद तय कर रहा है मतलब सदुपयोगिता की विधि से तय करेगा दुरुपयोगिता तो होगा नहीं मनमाने तो चलेगा नहीं तो सदुपयोगिता की विधि की शिक्षा पहले जरूरी है उस शिक्षा के साथ आपको फ्रीडम है अब शिक्षा के साथ क्या फ्रीडम होता है आपको पहले बता दिया कि ये शिक्षा है इसकी है ना उसके बाद आपको फ्रीडम है समझ में आने के बाद फ्रीडम बिना समझे क्या फ्रीडम तो समझ में आने के बाद आपको फ्रीडम क्या आपको चारोटी खाने इनको तीन खाने उसका कोई सेंट्रल प्लान नहीं बन रहा उसका प्लान कहाँ से बन रहा है आवश्यकता का आंकलन कहाँ से हो रहा है शिक्षा है ना पूरे ग्लोबल एक समान ठीक वो सदुपयोगिता को परिभाषित कर दे रही नेट टू नेट ठीक उपयोग और उत्पादन के लिए आप उसको अपने लेवल पे पहचानते पे हो और पहचानने के आधार पर आप अपने परिवार में तय करते हो कि हमारे को इतना इतना सामान या इतना इतना, इतना पैसा सामान पैसा दोनों एक ही चीज़ें आप कैसे भी कन्वर्ट कर लीजिए कुल ये हमको चाहिए ये पहले लेवल का आंकलन हो गया अब इससे अधिक उत्पादन एक परिवार करेगा लेकिन वो तभी कर पाएगा जब वो पहले हमारे को एक व्यवस्था के स्वरूप में होना पड़ेगा नहीं तो जाएगा अल्टीमेटली पर वो नौकरी और व्यापार में चला जाएगा इंडिविजुअल देखो नौकरी व्यापार वो चीज है जब आप सामाजिक नहीं हो पाए तो आप नौकरी व्यापार करके अपने घर चला ले है ना सदियों से रहा है नौकरी मालिक होकर घर चलाते हो सामाजिक हो जाते हो तो नौकर मालिक भाग जाते हैं सब कोई दोनों मर गए ख़त्म उसके बाद अब पुनः पच्चीस परिवार में अपन आंकलन करेंगे और 25 परिवार मिलके कोई कर पा अभी हो सकता है 25 में से दो नहीं कर पा रहे तो दो नहीं कर पा रहे मतलब इनको अब सामान्य आकांक्षा की वस्तु उपलब्ध नहीं हो रही ऐसा नहीं है उनको वस्तु तो उपलब्ध हो रही क्योंकि दो ज़्यादा भी कर पा रहे तो यहीं पर चेक एंड बैलेंस हो गया लेकिन इनको एजुकेशन भी मिल रही है और सहयोग भी मिल रहा है अवसर भी मिल रहा है कोई बीमार हो गया तो उसको चल ही है कोई मर गया तो भी चल ही रहे हैं काम इस प्रकार से हम हर एक आदमी अपनी आवश्यकता से दस गुना अधिक काम कर ही सकता है हर एक परिवार दसों परिवार की आवश्यकता के बराबर काम करने के लायक है पहले से ही तो इस विधि से कोई कमी नहीं है खेलते कुत्ते मनोरंजन करते ही काम करते ही ना इतने उत्पादन होते हैं कि जिसका आंकलन करेंगे तो आप गदर गएंगे क्या हो गया लेकिन कब होता है जब नौकर मालिक डिज़ाइन नहीं हो तो इतने तरह के काम इतने तरह की चीज़ें निकल के आती हैं वो सबको आंकलन किया सकता है आज तो पैसे के आधार पर आकलन करने जाते हैं जिसमें पैसा मिलते हैं उसी को काम मानते हैं जिसमें पैसा नहीं मिलता उसे काम ही नहीं मानते हम तो एजुकेशन हो चाहे कोई भी काम घर में कोई काम हो उसमें पैसा नहीं मिलता तो काम ही नहीं मानते है ना बच्चे पाने हैं पैसा नहीं मिलता काम नहीं मानते कुल मिला जिसमें पैसा मिलता है उसी को काम मानते हैं जब ये दृष्टिकोण बदलता है तो श्रम के साथ प्रतिफल धरती पर यदि श्रम लगाएंगे है ना तो जो कुछ भी ये प्रतिफल प्राप्त होता है इसको हम लोग कह रहे हैं स्वधन क्योंकि ये प्रसन्नता पूर्वक स्व मैंने सामाजिकता के साथ ये धरती का धन के साथ जुड़ के तो मानव मानव जाति और धन ये धरती ये दोनों मिलकर जो तैयार हुआ उसका नाम है स्वधन ठीक व्यवस्था विहीन स्वधन नहीं है ये समझ लो तो आपके लिए सामाजिकता की अनिवार्यता समाधान के लिए भी है और सामाजिकता की अनिवार्यता समृद्धि के लिए भी है ये लिखा है ना भाई तार मानव दर्शन में पेज अध्याय नंबर छ ये लिखा है सामाजिकता की अनिवार्यता दो कारणों से तो समाधान संपन्न होने के लिए भी है और समृद्धि संपन्न होने के लिए भी ठीक अब समृद्धि होने के लिए और क्या प्रिंसिपल होते हैं वो मैं आके आके बात कर लेते हैं और समृद्धि को यहाँ पर कैसे देख रहे हैं उसके लिए आज की गोष्ठी को हम समर्पित करेंगे शाम को तो यहाँ की जो लोग समृद्धि पे काम कर रहे हैं आप उनसे वन टू वन पूछिए कि किस प्रकार से वो समृद्धि के कार्यक्रम को आगे लेके बढ़ रहे हैं ये ठीक रहेगा भाई आप लोग फ्री हो तो है ना तो उस पर आप सारे प्रश्न कर लीजिए प्रैक्टिकली कैसे कैसे कर रहे हैं सिद्धांत में आपको बताऊंगा चाय पीने के बाद प्रश्न अभी बता दो उत्तर दूंगा बाद में ऑर्गेनाइज हो जाए परिवार का प्रिवार का प्रिवार जैसे इनिशियल लेवल पे मेरा एक परिवार मैं आया तो यहाँ चार पांच लोग थे अभी मेरा परिवार अट्ठारह लोगों का है सबसे बड़ा परिवार मेरे यहाँ का नहीं बच्चे उतने ही पे के जितने थे है ना अट्ठारह हो गए ऑर्गेनाइज होना कि हम मिलके एक परिवार जैसे जीना चाहते हैं हो गया खत्म कहानी तो अठारह परिवार का अट्ठारह लोगों का हमारा परिवार किसी का अभी यहाँ सबका साइज बढ़ रहा है अभी बिना जनसंख्या बढ़ाए परिवार का साइज बढ़ रहा है क्योंकि अभी ये समझ में आ गया कि परिवार का साइज बढ़ाना ज़्यादा सरल अच्छा है तो ज़्यादा मिलके हम काम कर पाते हैं अभी पूरी रेंज आ गई उम्र की यहाँ से वहाँ तक तो आराम हो गया अभी तो क्या हो गया चार लोगों का परिवार इसमें दो की तो कमर टूटी हुई और दो अभी पता नहीं क्या कर रहे अब काम कौन करे तो इतने टूट गए हम लोग तो समझ में आ रहा है ना तो बड़े हो जाने से कुछ हो रहा है ऐसा नहीं समझदार होने से होगा ना छोटा परिवार सुखी परिवार ना बड़ा परिवार सुखी परिवार समाधानित होने पर ही परिवार उसके पहले तो परिवार ही नहीं तो वो एक परिवार ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशियल लेवल जिसको हम एक परिवार कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा लेवल भी एक परिवार है उसको हम कहते हैं दस परिवार खत्म कहा भैया उस इसके पहले लेवल के कुछ दायित्व करते हुए उसको पहचान लो दूसरे लेवल के दायित्व करते उसको पहचान तीसरे लेवल के कुछ दायित्व करते हो उसको पहचान लिया इस प्रकार से हम ऑर्गेनाइज जाते हैं तो शिक्षा अगर एक होगी तो सदुपयोग को अलग अलग नहीं होगा लेकिन रोटी सब अलग अलग खाएगा ना कोई तीन खाएगा कोई चार खाएगा लेकिन खाने की क्वालिटी तो न्याय के साथ जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी कि अगर शरीर की व्यवस्था एक है भाई एक आपके दिल में भी शरीर में भी एक दिल है हमारे में भी एक ही है वही ब्लड काउंट है वही है ना होमोग्लोबिन मतलब जो आर सब काम करते हैं तो एक एक अच्छे आहार को हम पहचान सकते हैं और उसमें हमको आहार में भिन्न होने की जरूरत क्या है तो है ना लेकिन दो रोटी खाने के तीन खाने अभी आपको चावल खाने के रोटी खाने वो आप तय करते रहना आगे चल के दो तो हमारा हॉस्पिटल आ रहा है वो भी बताएगा कि चावल खाना के मत खाना तो छूटने की जगह थोड़ी अभी हम क्या सोचते हैं कि मनमानी करने की जगह दो है ना कहीं कहीं तो अभी हमारी पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था खड़ी हो रही है एक प्राइमरी के विद्यालय में एक पूरा अस्पताल है जिसके चार टीचर अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं चार डॉक्टर का की ट्रेनिंग ले रहे पहले सामाजिकता की ट्रेनिंग डॉक्टर की ट्रेनिंग तो पहले ले आए वो आगे पीछे हो गया क्या फर्क पड़ा तो पहले पहले ये लेनी थी पहले कोई बात नहीं जहां से भी छूटा है उसको पूरा करें अब उसके बाद क्या हो गया अब हर एक एक आदमी का उसमें हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन है, तो डाइट तो वहां से प्रिस्क्राइब हो गया मनमानी तो गई आपकी तो मन मानी के लिए थोड़ी ना कोई व्यवस्था है जो वाकई में न्याय संगत है जो सही है उसके लिए व्यवस्था है उतने जीने के लिए हमारी तैयारी उसका नाम समझदारी मैं न्यायपूर्वक जीऊंगा जी कहने को फटाफट कर देते हो जैसे नंबर आया उन्होंने कहा नहीं नहीं थोड़ा आज तो रहें दो जी है ना तो अब अब बोले कि ये तो ये तो समुदाय हो गए यहाँ तो परिवार गायब ही हो गए अरे परिवार गायब नहीं हो गए परिवार हैं वो पहला लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई एक निश्चित दायित्व करता है अभी आपका परिवार जो है उसका दायित्व करते क्या है क्या खाएँगे इसको आप परिवार बोलते हो हमारे यहाँ का परिवार बोल का ये ये चर्चा का मुद्दा नहीं है चर्चा का मुद्दा ये है कि जागृति कैसे पाया जाए अब कौन सा परिवार सही परिवार देख लो कैसे आपने बच्चों में मानवीय लक्ष्य को ठीक से स्थापित किया जाए क्या खाएगा क्या खाएगा नहीं तो अभी जो परिवार है कन्वेंशनल उसको हम बोलते हैं पराठा परिवार कौन सा परिवार, परिवार। जब दीदियाँ बनाती हैं और लोग बड़े मन से खाते हैं तो उनको लगता है वाह क्या घरों पाए है ना तो ज़रा आप चाय पी के आइए फिर आगे बात करते हैं इस